ऐत्रियोपनिषद शष्य अध्याय दौ एक पहला जन्म हवा तो गर्भो भवति यदे तदे भादी गर्भोती ये यदिध्रेत तदेत्योंगेभ्यस्तेज समूत आत्मनिवात्मा तद्यदा तदा स्त्रिया तय तदस्य प्रथमं जन्म सबसे पहले यह पुरुष शरीर में ही गर्भ रूप से रहता है यह जो प्रसिद्ध रेतस वीर है वह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज सार है पुरुष इस आत्मभूत तेज को अपने शरीर में ही पोषण करता है फिर जिस समय वह इसे स्त्री में सींचता है तब इसे गर्भ रूप से उत्पन्न करता है या इसका पहला जन्म है अयमेवा विद्या काम कामकर्मी मानवान यदिकर्म्प्वास्मलोका मान क्रमेण चंद्रमसम प्राप्य क्षीणकर्मा वृष्टियाद्रमेण लोक प्राप्य अन्नभूत तस्मिन् तस्षे हवा अं संसारी रसादि रिमे प्रथमतो रेतो रूपेण तो भवति गर्भोतीत आह पुरुषे रेतस्तेन रूपेण रूपेणे अविद्या काम और कर्म जनित अभिमान वाला यह जीव ही कर्म करके इस लोक में क्रम से चंद्र लोक को प्राप्त हो कर्मों के क्षीण होने पर वृष्टि आदि क्रम से इस लोक को प्राप्त होने पर अन्न रूप से पुरुष रूप अग्नि में हवन किया जाता है उस पुरुष में यह संसारी जीव रसादी क्रम से सबसे पहले शुक्र रूप से गर्भ होता है इसी बात को यह जो पुरुष में रेतस है तद्रूप से गर्भ होता है इस वाक्य से कहा है तच्चित्रेतोन्नमय पिंड से सर्वेभ्योंगेभ्यो अवयवेभ्यो रसादी लक्ष्मणेभ्यज सार सारूप शरीर से सम्भूत परिनिष्पन्न तत्पुर आत्म भूतवादात्मा तमात्मा रेतोपेण गर्भीभूत आत्मलव स्वशरी एवात्मा बिहर्तिधारिय वह यह रेतस अर्थात शुक्र अन्नमय पिंड के रूप संपूर्ण अंग यानी अवयव से तेज शरीर का सारभूत निष्पन्न हुआ है वह पुरुष का आत्मभूत होने के कारण आत्मा है शुक्रूप से गर्भीभूत हुए उस आत्मा को पुरुष अपने शरीर में ही धारण पोषण करता है तद्रेतो यदा जम का भारित मतीत जोषाग्नौच्योपगछन अथ तदैन देतद्रेत आत्मनो गर्भभूत जनयती पिता तद से पुरुष सेगमन रेत से काले रेतोपेण से संसारिण प्रथम जन्म प्रथमावस्थाभिव्यक्ति तदेतुगम पुरस्ताद अथावात्मा मुमात्मान इत्यादि इत्यादिना जिस समय भार्या ऋतुमती होती है उस समय पिता उस शुक्र को स्त्री रूप अग्नि अर्थात स्त्री की योनि में उससे सहयोग करके सींचता है उस समय वह शुक्र को अपनी गर्भ रूप से उत्पन्न करता है इस प्रकार रेत सिंचन काल में रेतोरूप से अपने स्थान से निकलता निकलना ही इस संसारी पुरुष का प्रथम जन्म अर्थात प्रथमा प्रथमावस्था की अभिव्यक्ति है यही बात असावात्मा अमुमात्मान इत्यादि वाक्य से पहले कही गई है तस्या आत्मभूतम गति यथा स्व तथा तस्मा देना ही नाम्य ही तमात्मान अत्र ग जिस प्रकार स्तनादि अपने अंग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य स्त्री के आत्मभाव तादात्म को प्राप्त हो जाता है अतः वह उसे पीड़ा नहीं पहुँचाता अपने उदर में गए हुए उस पति के इस आत्मा का वह पोषण करती है तध्रेतो यियाँ सिक आत्मूज आत्म व्यतिरेकता आत्म यहां पितरव ग्छति प्राप्नती यहां समंगं स्तनाथा तदस्ेरे स गर्भो न हीनस्ति पिटकादिवत यस्मातना स्वांगत्मूत गमीनस्ति न बाधत वह वीर्य जिस स्त्री में सींच जाता सीचा जाता है उस स्त्री के आत्मभाव अर्थात पिता के शरीर के समान उसके शरीर से अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार अपने अंग स्तनादि देह से पृथक नहीं होते हैं उसी प्रकार यह भी हो जाता है इसीलिए यह गर्भ पिटक आंतरिक व्रण रूप ग्रंथी आदि के समान उस माता को कष्ट नहीं देता क्योंकि वह स्तनादि अपने अंग के समान शरीर से अभेद को प्राप्त हो जाता है इसलिए वह किसी प्रकार का कष्ट यानी बाधा नहीं पहुंचाता, यह इसका तात्पर्य है सा अंतने तम अस्य भर्तुरात्मात्म उदरे गुद्ध भावय वर्धयती परिपालय गर्भविुद्धासनादि परिहार मनुकूलासनाद्युपयोग कुर वह गर्भणी इस अपने पति के आत्मा को यहाँ अपने उदर में प्रविष्ट हुआ जानकर गर्भ के विरोधी भोजनादि को त्याग कर अनुकूल भोजनादि का उपभोग करती हुई उसका पालन करती है पुरुष का दूसरा जन्म सा भावय त्रि भावय तब्यागर्भम विभरती सौग्र एव कुमार जन्मनोग्रे धी भावयती स यत्कुमार जन्मनोग्रेधि भावत्यात्मा तद्भवय लोका संततिया एवं संतता ही मे लोका सदस्य द्वितीय जन्म व गर्भभूत पति के आत्मा का पालन करने वाली गर्भिणी स्त्री अपने पति द्वारा पालनीय होती है गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है तथा वह पिता गर्भरूप से उत्पन्न हुए उस कुमार को प्रसव के अनंतर पहले आदि संस्कारों से ही संस्कृत करता है वह जो जन्म के अनंतर कुमार का संस्कार करता है सो इस प्रकार इन लोगों पुत्र पौत्रादि की वृद्धि से वह अपना ही संस्कार करता है क्योंकि इसी प्रकार इन लोकों की वृद्धि होती है यही इसका दूसरा जन्म है सा भावित्री वर्धित्री भर्तुरात्मनो गर्भभूत से वर्धयित्याक्षितव्या चर्ता न चोपकार प्रत्यूपकार मंत्रण लोके कितिक संबंध उपपद्य त्रीजथथो गर्भधारण विधान बिहर्ति धार्तग्रेगन्मन स पिता अग्र एव एवं जन्मनो जातम जन्मोधनमो जातकर्माधि पिता भावती स पिता यद्यस्मात् यदस्मा कुमार जन्मनोध्यूर्धमग्रे जामेंव एव यदयतीदात् भावती हि पुत्ररूपेण जायते तथा युक्त पतिर्जायां प्रवशति इदी गर्भूत पति के आत्मा की वृद्धि करने वाली वही स्त्री अपने स्वामी द्वारा वर्थित पालनीय होती है क्योंकि लोक में उपकार प्रत्युपकार के बिना किसी के साथ किसी का संबंध होना संभव नहीं है जन्म होने से पूर्व उस गर्भ को वह स्त्री गर्भधारण की यथोक्त विधि से धारण पोषण करती है तथा वह पिता जन्म होने के बाद पहले ही जन्म लेते ही उस कुमार का जन्म के अनंतर जातकर्मादि द्वारा संस्कार करता है वह पिता जो जन्म के उस सद्योजात कुमार का जात कर्म आदि से संस्कार करता है सो मानो अपना ही संस्कार करता है क्योंकि पिता का जन्म आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है यही बात पतिर जायाम प्रवशति इत्यादि वाक्यों में कही है पुत्र रूपेना पुत्रूपेण भाव्यति भावतीच्यते योका सं संतत्या अविच्छेदाथ विच्छेदी बिछ, में लोकाः लोका यदि न क्यु केचन एवं पुत्रोत्दनाच्छेदे नबंधर वर्तन्ते ही यस् लोकास्माच्छेदा तत्कर्तव्य न मोक्षाय तदस्य संसारिनः मोक्षा तसारिण कुमारेण मातृदारगमन यद्रेतो रूपेक्ष जन्म द्वितीय अभिव्यक्ति ही पिता अपने को पुत्र रूप से उत्पन्न करके क्यों संस्कार करता है इस पर कहते हैं इन लोगों के विस्तार अर्थात अविच्छेद के लिए यदि कोई पुत्रोत्पादनादि न करे तो ये लोग विच्छिन्न हो जाए इस प्रकार क्योंकि पुत्रोत्पादनादि कर्मों का विच्छेद न होने के कारण ही ये लोग वृद्धि को प्राप्त होकर प्रवाह रूप से वर्तमान रहते हैं इसलिए उनके अविच्छेद के लिए उस पुत्रोत्पादनादि को करना चाहिए मोक्ष के लिए नहीं यह इसका अभिप्राय है इस प्रकार कुमार रूप से जो माता के उधर से बाहर निकलता है वही इस संसारी जीव का रेतो रूप जन्म की अपेक्षा दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय अवस्था की अभिव्यक्ति है पुरुष का तीसरा जन्म सो सोश्याय आत्मा पुण्य पुण्येभ्य प्रतिधीये अथाश्याय इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोग प्रयति स इत प्रय पुनर्जा तद से तृतीय जन्म इस पिता का यह पुत्र रूप आत्मा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान के लिए घर में पिता के स्थान पर प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है तदनंतर इसका यह अन्य पितृरूप आत्मा वृद्धावस्था में पहुँचकर कृत्त्य क्रित होकर यहाँ से कूच कर जाता है यहाँ से कूच करने के अनंतर ही वह भोग के लिए पुनः जन्म लेता है यही इसका तीसरा जन्म है अस्य पितु सौयम पुत्रात्मा पुण्येभ्य शास्त्रोक्भ्य कर्मभ्य कर्मनपादनार्थ प्रतिधीयत पिता स्थाने पिता यत्कर्तव्य तत्कनाय प्रतिनिधीयतर्थ तथा चंप्रति विद्यां वाजसनेय के पितानुशिष्ट अहम ब्रह्माहम यज्ञ इत्यादि प्रतिपद्यत इति इस पिता का वह पुत्र रूप आत्मा पुण्य शास्त्रोक्त कर्मों के निमित्त अर्थात कार्य संपादन के लिए पिता के स्थान पर प्रतिनिधि स्थापित किया जाता है अर्थात पिता को जो कुछ करना चाहिए उसे करने के लिए प्रतिनिधि होता है यही बात वृहदारण्यकोपनिषद में सम्रति विद्या के जिसमें पुत्र को अपने कर्तव्य सौंपने की बात कही गई है प्रकरण में पिता से शिक्षा पाकर पुत्र कहता है मैं ब्रह्म हूँ मैं यज्ञ हूँ इत्यादि अथान्तर पुत्रे निवेशत्मनो भारमस्य पुत्रस्य सेतरो यह पितात्मा कृतकृत्य कर्तव्यादृण त्रयाद कृत वयोगतो कृतकर्तव्य व्ययोत गया जीर्ण संयती म्रियस्म प्रयत्न शरीर पर तृणजलूकाव देहादान कर्मचि पुनर्जा तद से मृत् प्रतिपत्त यृतीय जन्म तदनपुत्र पर अपना भार छोड़कर इस पुत्र का यह पिता रूप दूसरा आत्मा कृत क्रित कृतकृत्य यानी कर्तव्य रूप ऋण त्रय से मुक्त होकर अर्थात अपना कर्तव्य संपादन करके वयोगत होकर अवस्था समाप्त हो जाने पर अर्थात वृद्ध होने पर प्रेत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह यहाँ से जाते समय अर्थात शरीर को त्यागता हुआ ही तिनके की जोग आदि के समान कर्मोपलब्ध अन्य देह को प्राप्त करके पुनः उत्पन्न होता है वह जो इसे मरने पर प्राप्त हुआ करता है इसका तीसरा जन्म है ननु नु संसार पिता सकाशाधेतोपेण प्रथम जन्म तस्वरूपेण मातुद्वित जन्मोत्तम तस्वृतीय जन्म वक्तव्य प्रेत पितृन्म तृतीय मिट्टी कथम उच्य थसारी जीव का पिता से वीर रूप से पहला जन्म बतलाया उसी का कुमार रूप से माता से दूसरा जन्म कहा अब उसी का तीसरा जन्म बतलाते समय उसके मृत पिता का जो जन्म होता है वही इसका तीसरा जन्म है ऐसा क्यों कहा गया नई सदोष है पिता पुत्रो रेखात्मस विवक्षित सोपि पुत्र स्वपुत्रे भारम निधाएत प्रयत्न व यथा पिता तदन्यत्रोक्त मित्राप्युक्तमेव भवती मंडते श्रुति ही पिता पुत्र एकात्मवाद समाधान पिता और पुत्र की एकात्मता बतलानी इष्ट होने के कारण ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है वह पुत्र भी अपने पिता के समान अपने पुत्र पर भार छोड़कर यहाँ से कूच करने पर फिर उत्पन्न होता ही है यह बात एक के प्रति कही जाने पर दूसरे के लिए भी कह दी गई है ऐसा श्रुति मानती है क्योंकि पिता और पुत्र एक रूप ही है वादेव की उक्ति एवं संसारन संसारवस्था व्यति व्यक्ति जन्म मरण प्रबंधारूढ़ सर्वोक संसारसमुद्रे निपति कथित दध्यु महात्मा विद्या विजाती यहाँ कसाचिवस्थायां तदै मुक्त सर्व संसार बंधन कृतकृत्यो क्रित भवती थी इस प्रकार संसरणकर्ता अर्थात संसार में उत्पन्न होता हुआ और अवस्था की तीन अभिव्यक्तियों के क्रम से जन्म मरण रूप परंपरा पर आरूढ़ हुआ संपूर्ण लोग संसार समुद्र में पड़ा पड़ा जिस समय किसी प्रकार जिस किसी अवस्था में भी अपने श्रुति प्रतिपादित आत्मा को जान लेता है उसी समय वह सम्पूर्ण संसार बंधनों से मुक्त होकर कृत कृत्कृत्य हो जाता है तदुक वृषणा गर्भेणुष्वेशा अवेदमहम वेदा जनमानलि विश्वाम शतम्मा पक्ष श्यनोजा निर्दयमित गर्भ एवै तथ्यनो वाम देव एवं उवाच यही बात ऋषि मंत्र ने भी कही है मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं के संपूर्ण जन्मों को जान लिया है तत्वज्ञान होने से पूर्व मुझे सैकड़ों लोहमय लोहे के समान सुदृढ़ शरीरों ने अवरुद्ध किया हुआ था अब तत्वज्ञान के प्रभाव से मैं श्यन पक्षी के समान उनका छेदन करके बाहर निकल आया हूँ वामदेव ने गर्भ में सहन करते समय ही ऐसा कहा था ए तद मंत्रेणाप्युक्त मिथ्या यही बात ऋषि यानी मंत्र ने भी कही है तो बतलाते हैं गर्भाशय गर्भेणु मातृगर्भाशये सन्वर्क अनेक भावना परिपाक जन्मांतर भावनापरिपाक देवादी जनमा जन्मा विश्वा विश्वास सर्वाण्यन्वेद अहमहो अबुद्धवानस्मीर्थ माम बहव्यो मूर आयासी आयसो लोहमय इवा भेद्या शरीरिता प्राक्षण्य संसार पश निर्गमनादेघ अथ श्यन इव जाल भिता जबसा आत्मजानक सामर्थेन न निर्दयम अहो गर्भ एव सयानो वाम मुवाचत गर्भेणु माता के गर्भ में रहते हुए ही यहाँ नू शब्द वितर्क का बोध कराता है अनेक जन्मांतरों की भावना की परिपाकवश मैंने इन वाक् एवं अग्नि आदि देवताओं के संपूर्ण जन्मों का अनुभव बोध प्राप्त किया है मुझे संसार बंधन से मुक्त होने से पूर्व आयसी अर्थात लोह मई के समान सैकड़ों अनेकों अभेद्यपुरियों शरीरों ने सुरक्षित अवरुद्ध किया हुआ था अब जाल को काटकर वेग से उड़ जाने वाले शेन बाज पक्षी के समान मैं आत्मज्ञान जनित सामर्थ्य के द्वारा उससे बाहर निकल आया हूँ अहो वामदेव ऋषि ने गर्भ में शयन करते हुए ही ऐसा कहा था वामदेव की गति सा स एव शरीर भेदा दुर्ध उत्क्रम्यामुस्म स्वर्गे लोके सर्वान् काम आप्वा मृत संभवत वह वाम ऋषि ऐसा ज्ञान प्राप्त कर इस शरीर का नाश होने के अनंतर उत्क्रमण कर इंद्रियों के स्वर्ग स्वप्रकाश लोक में संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर अमर हो गया अमर हो गया स वामम देविर्यथोक्त आत्मान्स्म शरीरभेद शरीर सेद्या परिकल्स आयथ वेद्य जनन मरण सताशरी प्रबंधन से परमात्म्ञा मृतोपयोग जनितर्यकृतभेद शरीरत्पत्तिबीजाद्यादी निमित्तोपम दहेतो पमर्देत शरीर विनाशीत ऊर्ध पम भूत सन्नदो भावा भाव संसारुत्क्रम्य ज्ञावतीमल सर्वात्म भाव यथोक्ते अजरे अमरे अमृते अभव अपूर्वे अनपरे अनंतरे प्रजानाम अबा्ये प्रजा प्रजान अमृतकृते प्रदीपवनिर्वाण मतगमत्वर्गे लोक स्वस्त्त्म स्वे स्वरूपे मृत संभवत आत्मजान पर पूर्व कामतया जीवन सर्वान्माते निर्वचन सफल से सोदाहसात्मज्ञान परिसमाप्ति दर्शनाथ यह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा को इस प्रकार जानकर इस शरीर का नाश होने के अनंतर अर्थात लोहमय के समान दुर्भेद्य और जन्म मरणादि अनेक प्रकार के सैकड़ों अनर्थों से समन्वित इस अविद्या परिकल्पित शरीर परंपरा का परमात्म ज्ञान रूप अमृत के उपयोग आस्वाद से प्राप्त हुई शक्ति द्वारा भेद होने पर यानि शरीरोत्पत्ति के बीजभूत अविद्या आदि निमित्त की निवृत्ति से होने वाले देहपात के अनंतर ऊर्ध अर्थात परमात्म भाव को प्राप्त हो अधोभाव यानी संसार से ऊपर तत्वज्ञान से उद्भाषित निर्मल सर्वात्म भाव को प्राप्त हो उस इंद्रियों से अगोचर पूर्वोक्त अजर अमर अमृत अभय सर्वज्ञ अपूर्व अन्य अनंतर अभाष्य और एकमात्र वैज्ञानामृत स्वरूप स्वर्गलोक में दीपक की भांति शांत हो गया अर्थात अपने आत्मा स्वस्वरूप में स्थित होकर अमृत हो गया भाव यह है कि आत्मज्ञान द्वारा पहले ही से पूर्ण काम होने के कारण अर्थात जीवित अवस्था में ही संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर वह अमृत को प्राप्त हो गया फल और उदाहरण के सहित आत्मज्ञान की सम्यक समाप्ति सूचित करने के लिए यहाँ संभवत सम्भवत ऐसी निरुक्ति की हैीमत्परमसपरिव्रजकाचार्य गोविंद शिष्य उपनिषद भाष्य भगवत्पूज्यपादिष्य श्रीमद्शंकर भगवत कृतावैतरेपनिष्भाष्ये द्वितथम खंड सषद्र आक्रमे पंचमोध्याय स